अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के सप्तम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के पूर्वार्ध की चर्चा हुई है उत्तरार्ध की चर्चा मूल में अवशिष्ट है जो उत्तम अधिकारी हैं उसके लिए ज्ञान रूप साधन सद्यो मुक्ति का हेतु हेतुभूत पूर्व में भी बताया और यहाँ पर भी बताया गया पंचम मंत्र में और षष्ठ मंत्र में जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए ओंकार आलम्बनक वाक्यार्थ ध्यान रूप एक साधन बताया गया क्रम मुक्ति का केवल ओंकार रूप नामात्मक आलंबन लेने मात्र से जिसका चित्त ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाता उसके लिए फिर रूपात्मक और भी आलंबन की आवश्यकता है उसे भी श्रेय प्राप्त हो उसका भी कल्याण हो उसके भी कल्याण की चिंता करने वाली भगवती श्रुति ने सप्तम मंत्र में जो स्वतः निर्गुण हैं आविद्यादि उपाधियों से असंश्लिष्ट है उसमें भी औपाधिक गुण बताए हैं अधम अधिकारी के कल्याण के लिए जिससे कि अधम अधिकारी का चित्त संसार के नाम रूप के चिंतन से व्यावृत्त होकर के औपाधिक जो नाम रूप बताए जा रहे हैं ब्रह्म के उसके चिंतन में लग जाए तो ये न केन न प्रकार न ब्रह्म संश्लिष्ट चित्त हो जाएगा तो फिर शाखा चंद्रनय से वो गुण हैं उसे व्यावृत्त करके गुणों से व्यावृत्त करके तत्व मात्र को उसके चित्त से ग्रहण कराया जा सकता है इसे ध्यान में रख करके। सप्तम मंत्र के पूर्वार्ध में सर्वज्ञत्व सर्ववित्व ये गुण भी औपाधिक बताएं जो स्वतः निर्गुण है उसी में प्रकृति के शुद्ध शुद्धसत्व प्रधान अवस्था माया शब्दित जब उपाधि के रूप में उस चेतन के साथ जुड़ जाती है तो समस्त संसार के सामान्य स्वरूपाकार एक परिणाम ब्रह्म की उपाधिभूत माया में होता है मायावृत्ति है वो कारणाकार कारण विषयक मायाकार वृत्ति ओ कहलाई सर्व विषयक ज्ञान वह माया का परिणाम रहेगा ब्रह्म की उपाधिभूत माया का धर्म होने से माया में आरोपित होगा माओपहित तो चैतन्य में तो ये सर्वज्ञत्व तो गुण मायारूप उपाधि के कारण ब्रह्म में आरोपित हुआ अधम अधिकारी को ब्रह्म का चिंतन रूप साधन में श्रुति को लगाना है श्रुति चाहती है हाँ। इसलिए कहा कि वह सर्वज्ञ है उसमें सर्वज्ञ तो गुण है और केवल कारण रूप से ही सबको जानता है ऐसी बात नहीं है कार्यों का जो अपना अपना परस्पर व्यावृत्त नाम रूपात्मक स्वरूप है वो है विशेष विशेष स्वरूप और उस विशेष विशेष स्वरूप से भी संसार की हरेक वस्तु का ज्ञान ब्रह्म को है मायावृत्ति को लेकर के ही माया का ही एक परिणाम बनता है समस्त कार्य के परस्पर व्यावृत विशेष विशेष स्वरूपाकार और उन विशेष विशेष स्वरूपाकार माया परिणाम को कहा जाएगा माया रूप उपाधिका धर्म वही सर्ववेदन है और उसका आरोप होता है मायोपहित चैतन्य में तो मायोपहित चैतन्य सर्ववेदन से युक्त यानि सर्ववित प्रतीत होता है उसमें सर्ववित्त तो धर्म गुण इस प्रकार औपाधिक है और सर्वेश्वरत्व तो एक गुण है उसमें उस सर्वेश्वरत्व गुण को बताया गया द्वितीय पाद में यस्य यश महिमा भुवि यह प, आ, वाक्य है ब्रह्म में सर्वेश्वरत्व गुण को बताने वाला सर्वेश्वरत्व है सब को अपने नियमन में रखना सर्वनियंत्रित्व ये सर्वेश्वरत्व है तो संसार की प्रत्येक वस्तु इसी मायोपाधिक चैतन्य के नियमन में रहती है उसके नियमन का अतिक्रमण नहीं करती इसलिए ब्रह्म को कहा जाएगा सारा संसार ब्रह्म के नियमन में होने से सारे संसार का नियामक ब्रह्म होने से ब्रह्म है सर्वेश्वर और सर्व सर्वनियामकत्व भी ब्रह्म में स्वतः नहीं है रूप उपाधि को लेकर के ही ये जितने भी गुण हैं स्वतः तो निर्गुण हैं इसलिए सर्वेश्वरत्व गुण भी सोपाधिक सो ब्रह्म में ही है उपाधि निमित्तक है और उपासना के लिए उसका स्थान बताया उस सर्वज्ञ सर्व, सर्ववित सर्वेश्वर ब्रह्म को कहा पर स्थित हम समझे तो कहा कि ब्रह्मपुर में ब्रह्मपुर में है वो ब्रह्मपुर कहाँ है वो है आपके शरीर के अंदर ब्रह्मपुर शब्द का अर्थ है हृदय ब्रह्मण पुरम ब्रह्मपुरम और ब्रह्म हृदय में बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में हमेशा चिद रूप से अभिव्यक्त है हृदय में है। व्यापक होने से आकाश के तरह यद्यपि सर्वत्र है लेकिन ब्रह्म को चिद रूप से अभिव्यक्त देखना है कहीं तो वह हृदय जो बुद्धि का गोलक है उसमें चिद रूप से अभिव्यक्त दिखता है अभिव्यक्त रूप से प्रतीति होती है इसलिए कहा कि ब्रह्मपुरे यानी हृदय अरो हृदय कैसा है चिद रूप से उसमें ब्रह्म अभिव्यक्त होने के कारण दिव्य है वो दिव्य का अर्थ है द्योतनवान प्रकाशवान तो हृदय मैं चिद रूप से ब्रह्म सर्वाभाषक ब्रह्म अभिव्यक्त होने के कारण उसे दिव्य यानी द्योतनवान कहा गया हृदय को हृदय का विशेषण है ब्रह्मपुर का और उस दिव्य ब्रह्मपुर शब्दित हृदय पुंडरिक में जो अवकाश है योमन यो शब्द है आकाश का पर्याय उसका सप्तमे में एक क्वेश्चन है यौमनी का अर्थ है हृदय अंतर जो यौम है आकाश है उसमें हृदयांतर आकाशे ये दिव्य ब्रह्म ब्रह्मपुरे यौमि इतने का अर्थ निकलेगा हाँ हृदय आकाशे हृदयांतर आकाश में प्रतिष्ठित वो प्रतिष्ठित के तरह प्रतिष्ठित है यद्यपि वह जैसा कार्य अपने कारण में आश्रित होता है ऐसा कहीं आश्रित नहीं है वो सर्वाश्रय है वह हृदय उसका आश्रय नहीं है और हृदय में वो आश्रित होकर के नहीं रह रहा है। इसे दिखाने के लिए कहा कि प्रतिष्ठित उस हृदयांतर आकाश में वह प्रतिष्ठित के तरह प्रतिष्ठित है वहाँ अभिव्यक्त होने से बाकी जैसे सर्वगत आकाश की कहीं प्रतिष्ठा नहीं हो सब का आकाश के अंदर सब है और आकाश कहीं आश्रित नहीं है कहीं टिका हुआ हो ऐसा नहीं है ऐसे ये भी हृदय आश्रित है ऐसा नहीं समझना और उत्तरार्ध में कहा जा रहा है कि उसमें अध्यात्म उपाधि को लेकर के भी कुछ गुण है अध्यात्म में हृदयांतर आकाश में वो स्थित है ब्रह्म माया रूप उपाधि के कारण जिसमें सर्वज्ञत्व सर्ववीत्व सर्वेश्वरत्व गुण बताए वही अध्यात्म उपाधि को लेकर के मनोमयत्व प्राण शरीरत्व आदि गुण वाला भी है उपाधि के अवांतर दो भेद हैं अधिदैव उपाधि अध्यात्म उपाधि तो जो अधिदैव उपाधि है माया उसको लेकर के तो तत्पद वाच्यर्थ वो माया उपाधि चैतन्य है उसमें सर्वज्ञत्व सर्व, सर्ववित्व सर्वेश्वरत्व है और तम पद वाच्यर्थ है सूक्ष्म शरीर विशिष्ट चैतन्य। पद वाच्यर्थ है और सूक्ष्म शरीर में प्रधान है मन और प्राण इसलिए मन उपाधि निमित्तक तथा प्राण उपाधि निमित्तक गुण बताए जा रहे हैं मनोमयत्व प्राण शरीर नेतृत्व तो यह जो माया उपाधि को लेकर के सर्वज्ञ है हृदयांत्र आकाश में प्रतिष्ठित है वही हृदय मन की उपाधि है मन का गोलक है हृदय तो हृदय में ही अध्यात्म जो उपाधि हैं मन वो रहेगा और उसी हृदय में अवस्थित हैं चैतन्य रूप से अभिव्यक्त हैं ब्रह्म भी इसलिए वह मन उपाधि वाला भी होगा और मन रूप उपाधि को लेकर के उसमें मनोमयत्व गुण है मनोमय में मयट प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में प्राचुर्य का अर्थ होता है आधिक्य अधिकता प्रचुरता तो ये हृदयस्थ जो ब्रह्म है वह कैसा है वह मनोमय है का मतलब मन प्राय है मन प्राय का अर्थ है जैसा मन होगा ऐसा ही प्रतीत होता है इसलिए पहले आया था ना इसमें आया था कि उसमें इसी में आया था जाए जायमान बहुधा जाए मानव की व्याख्या करते समय मन यदि हर्षात्मक विकार से विकृत है तो ये भी हर्ष से युक्त सा प्रतीत होता है मन यदि क्रोध है क्रोध रूपी विकार से विकृत है तो ये भी क्रोध ही प्रतीत होता है इसलिए लोग कहते हैं कि इस समय हर्षित हुआ है ये इस समय क्रोध युक्त हुआ है ऐसा व्यवहार होता है न अनेकधा जायमान बहुधा जायमान इसके समय भास्कर भगवान ने कहा था तो जैसा मन है मन में तो कोई ना कोई वृत्ति जरूर होती ही है या तो लयात्मक वृत्ति होगी सुसुप्ति के समय और जागृत स्वप्न में विक्षेपात्मक वृत्ति रहेगी और विक्षेपात्म विक्षेप कहते कार्य को और कार्यात्मक जो वृत्ति हैं कार्य को आलम्बन करके रहने वाली हो कार्य विविध होने से अनेकों प्रकार के होने से उन वृत्तियां भी अनेकों प्रकार की हैं घटाकार पटाकार मठाकार आदि और ज्ञान इच्छा राग द्वेष, आदि अनेकों प्रकार हैं विक्षेपात्मक वृत्ति के कार्यात्मक वृत्ति के और जब मन रहेगा तो जरूर उसमें कोई ना कोई वृत्ति रहेगी ही निर्वृत्तिक मन नहीं होता निर्वृत्तिक मन तो होता है तुरी अवस्था में उस समय मन ही बाधित हो जाता है और इन तीन अवस्थाओं में मन रहता है तो कोई ना कोई वृत्ति भी होती है जागरूक स्वप्न सुसुप्ति में और जो भी मन की वृत्ति होगी उस वृत्ति का आरोप सन्निहित जो हृदयस्थ ब्रह्म है उसमें होता है इसलिए मन जिस जिस वृत्ति वाला होता है उस उस वृत्ति वाला सा प्रतीत होता है यह हृदय अंतर आकाश स्थित ब्रह्म ऐसा प्रतीत होता है कि मन प्राय है मन प्रचुर है इन्हें मन में जो भाव आएंगे वह उन्हीं भावों से युक्त सा प्रतीत होता है इसलिए उसे, उसे कहा गया मनोमय हाँ और दूसरा एक विशेषण है गुण है मन, मनोमयत्व तो गुण से अतिरिक्त और एक अध्यात्म उपाधि निमित्त तक ही प्राण शरीर नेता प्राण शरीर में मध्यम पदलोपी समास है दो समास है इसमें एक प्राण शरीर इसमें और फिर प्राण शरीर पद का नेता के साथ षठी तत्पुरुष समास तो प्राण प्रधानम शरीरम इति प्राण शरीरम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो मध्यम पद है प्रधान उसका लोप हो गया तो अर्थ निकलता है प्राण तत्व है प्रधान जिस शरीर में ऐसा शरीर शरीर का विशेषण हो गया प्राण प्रधान तो तीन शरीर हैं इन तीन शरीरों में से प्राण जिस शरीर अंतपाती है स्थूल शरीर अंतपाती नहीं है स्थूल शरीर तो है स्थूल पंचमहाभूतों का परिणाम एक प्रकार से सूक्ष्म शरीर का जो अलग अलग तत्वों का गोलक उसका समूह बॉडी गाड़ी की एक प्रकार से और इंजन के तरह है सूक्ष्म शरीर उसके अलग अलग तत्व हैं अंश सूक्ष्म शरीर भी एक संघात है समूह है और उस समूह समुग का समूही यानि अवयव सत्र हैं और उन सत्र अवयवों में प्रधान है प्राण पंच प्राण पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय और अंतकरण इसलिए अंतकरण में मन बुद्धि ये सत्रह तत्वों का समूह है सूक्ष्म शरीर और ये सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के समय स्थूल शरीर से निकलता है और जन्म के समय शरीर दूसरे स्थूल शरीर में प्रविष्ट होता है तो ये प्रक्रिया अनादिकाल से चलती आ रही है सूक्ष्म शरीर तत्व है वो बदलता नहीं है स्थूल शरीर तत्व नहीं है तत्व व्यावहारिक तत्व उनको कहा जाता है जो कल्प के प्रारंभ में सृष्टि के समय इस कल्प के सर्ग के समय उत्पन्न हुआ और प्राकृत प्रलय होने तक टिका रहेगा बीच में समाप्त तो नहीं होगा उसे कहा जाता है तत्व आकाश आदि तत्व हैं, इसलिए कि सर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हैं और प्रलय होने तक टीके रहते हैं तो तत्व हैं ऐसे प्रत्येक प्राणी का उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर भी तत्व है तत्व होने से वह स्वर्ग के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ और महाप्रलय तक रहेगा प्राकृत प्रलय होने तक रहेगा बीच में इसका विनाश नहीं होगा केवल इसका वो स्थूल शरीर बदलता जाएगा ये तत्व नहीं है स्थूल शरीर तो असंख्य हो जाएंगे बदलते जाएंगे तो ये जो सूक्ष्म शरीर हैं सत्रह तत्वों का उसमें प्रधान तत्व है प्राण इसलिए सूक्ष्म शरीर को कहा जाएगा प्राण प्रधान शरीर प्राण शरीरम शब्द का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर तीन शरीरों में से ये जो सूक्ष्म शरीर है वो प्राण शरीरम शब्द का अर्थ है प्राण प्रधानम ये व्यावर्तक भ्या, विशेषण है कारण शरीर का और शरीर का इसका व्यावर्त ऐसे स्थूल शरीर है तो ये जो प्राण प्रधान शरीर है सूक्ष्म शरीर नेत्री शब्द के साथ षष्टी तत्पुरुष समास प्राण शरीरस्य नेता इति प्राण शरीर नेता यानी सूक्ष्म शरीर का नेता है नेता कहते हैं ले जाने वाले को नेता निय धातु का एक शरीर से शरीरांतर को प्राप्त कराने वाला त्रिच प्रत्यय हुआ कर्ताथ में त्रिच नौल त्रिचो एक सूत्र है उससे कर्ताथ में त्रिच प्रत्यय हुआ तो अर्थ हुआ नयना नेता नयती शरीरातर इति स्थूल शरीर स्थूल शरीरांतरम् शरीरान्तरम इति प्राण शरीरम सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में पहुँचाता है जो उसे कहा जाता है प्राण शरीर नेता सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकाल करके दूसरे स्थूल शरीर तक पहुंचाने वाला तो मृत्यु के समय यही प्राण और प्राण में जो उड़ान नाम की वायु है वो भी प्राण ही है प्राण की ही एक वृत्ति विशेष है इसलिए वो भी प्राण ही हैं वह इस स्थूल शरीर से पूरे सूक्ष्म शरीर को निकाल करके शरीरांतर की ओर ले जाता है इसलिए गीता ने भी कहा शरीरम यद वापनोती युत्क्राम गृहीत तानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात इन सब मनादि इंद्रियों को अपने साथ अपने जो प्रतिनिधि है प्राण उसको कहता है ले लो ये जीवात्मा आत्मा का प्रतिनिधि है प्राण और इसलिए प्राण के द्वारा जो भी किया हुआ है वो जीवात्मा का किया हुआ माना जाता है ले जाता तो है इस शरीर श्रुति के अनुसार एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर के ओर प्राण लेकिन गीता ने कहा ईश्वर शब्द से वहां तो जीवात्मा को लिया गया ना शरीरम यद वापनोती ईश्वरः उत्क्रामती ईश्वरः वो ईश्वर हैं शरीर स्वामी जीव और वह जब एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर के ओर जाता है तो इनको साथ में लेकर के जाता है तो गीता कह रही है कि ईश्वर यानी जीव ले जाता है और ये श्रुति कह रही है प्राण शरीर नेता सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर के ओर ले जाने वाला वो भी आत्मा को ही बताया जा रहा है प्राण को नहीं वो तो प्राण प्रधान तो सूक्ष्म शरीर हुआ प्राण शरीर से तो लिया गया सूक्ष्म शरीर और ये सूक्ष्म शरीर को एक स्थान से निकाल करके दूसरे स्थान पर जो ले जाता है वो कौन ले जाता है तो आत्मा वो उपास्य का ही विशेषण है प्राण को भी ले जा रहा है इसलिए बृहदारण्य श्रुति कहती है तम उत्क्राम तम अनुप्राण उत्क्रामंती तो ये जो उसका उत्क्रमण जब होता है जीवात्मा का तो उसके पीछे प्राण निकलता है और प्राण उत्क्रमण करता है तो उसके पीछे फिर बाकी सारी इंद्रिया भी उत्क्रमण करती है तो ये प्राण शरीर नेता है का मतलब सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से निकाल करके दूसरे स्थूल शरीर तक पहुंचाता, है चेतन उड़ान वायु का वो अपने सन्निधि मात्र से सामर्थ्य प्रदायक है प्राण का भी प्राण है ना, इसलिए उड़ान वायु इसी चेतन की सन्निधि में ले जाता है ऐसा माना जाएगा तो प्राण-शरीर नेता इस विशेषण से बताया गया उसमें आध्यात्म उपाधि निमित्तक प्राण-शरीर नेतृत्व एक गुण और आगे कहते हैं अन्य हृदय सन्निधाय प्रतिष्ठित तो यहाँ अन्न शब्द से लेना अन्न का परिणाम जो अन्नमय कोष अन्नमय कोष है स्थूल शरीर इसलिए अन्न शब्द से सप्तमेन्त अन्न शब्द से स्थूल शरीर को लिया जाएगा अन्य यानि स्थूल शरीरे प्रतिष्ठित तो स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित सा है यह प्रकृत उपास्य आत्मा तो स्थूल शरीर में कैसा प्रतिष्ठित है तो कहते सन्निधाय तो अन्य तो अन्ने सन्निधाय प्रतिष्ठित ऐसे लगाना तो अन्न में यानी अन्न के विकार रूप स्थूल शरीर में हृदय शब्द यहां पर हृदयस्थ बुद्धि का परामर्शक है तो स्थूल शरीर में बुद्धि को सन्निधाय का अर्थ निकलेगा निपूर्वधा स्थापने मत स्थापित करके निधाय का अर्थ है स्थापित करके निधाय हृदय विश्वषम विधाय गुरुवंदनम तर्क संग्रह का मंगलाचरण है तो उसमें कहते हैं अन्नम भट्ट जी कि हृदय में विश्वेश्वर की स्थापना करके निधाय हृदय विश्वेशम का अर्थ है हृदय में विश्वेश्वर की स्थापना करके ऐसे यहां पर यह मंत्र कह रहा है कि अन्य हृदय सन्निधाय तो अन्न का अर्थ है स्थूल शरीर और स्थूल शरीर में हृदय यानी हृदय स्था बुद्धि संधाय का अर्थ है सम्यक सम का अर्थ है सम्यक निधाय कार्थ है संस्थाप्य संस्थापित करके प्रतिष्ठित करके तो स्थूल शरीर में बुद्धि को स्थापित करके समवस्थित करके ये प्रतिष्ठित है कहाँ स्थूल शरीर में तो स्थूल शरीर में परमात्मा की प्रतिष्ठा यही है कि वह अपनी अवभाष्या जो बुद्धि है उस बुद्धि को स्थूल शरीर में स्थापित रखता है और स्थूल शरीर का जो एक अंश है हृदय उस हृदय रूपी गोलक में बुद्धि को स्थापित करके रखता है और फिर बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है और बुद्धि के साक्षी के रूप में स्वयं भी उसमें स्थित हैं तो यही उस परमात्मा की स्थूल शरीर में स्थिति है प्रतिष्ठा है जब तक बुद्धि है माना जाता है तब तक इस स्थूल शरीर में चेतन आत्मा विद्यमान है यद्यपि वो व्यापक होने के कारण मृत शरीर में भी रहेगा मुर्दे में भी रहेगा लेकिन वो सामान्य रूप से रहेगा अभिव्यक्त रूप से नहीं रहेगा उसकी अभिव्यक्ति का निमित्त है बुद्धि और बुद्धि जो परमात्मा की अभिव्यंजिका है वह अभिव्यंजिका बुद्धि जब स्थूल शरीर से निकल जाती है तो बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य जो आत्मा है वो नहीं रहेगा प्रतिबिंब रूप आत्मा नहीं रहेगा बिंब तो व्यापक है वो सर्वत्र रहेगा लेकिन उस वह व्यवहार योग्य नहीं है व्यवहार योग्य तो है बुद्धिस्थ परमात्मा का अभिव्यक्त स्वरूप वो अभिव्यक्त स्वरूप तभी तक इस शरीर में अवस्थित है माना जाता है जब तक बुद्धि का अवस्थान है और बुद्धि निकल गई तो माना जाता है चेतना निकल गई इसमें से चेतन तत्व निकल गया व्यवहार करता जो चेतन तत्व है कर्ता भोक्ता के रूप में प्रतीत होने वाला वो चला गया और जो सामान्य चैतन्य है वो कर्ता भोक्ता नहीं है अव्यवहार्य है वो वो तुरय है अव्यवहार्य तो अन्य हृदय सन्निधाय प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित इव यहाँ पर भी लगाना किस इस स्थूल शरीर में हृदय में बुद्धि को समवस्थित करके वह प्रतिष्ठित सा है यानी जब तक हृदय में बुद्धि विद्यमान है तब तक शरीर में माना जाता है आत्मा का वास है और आगे कहते हैं यत आनंद अमृतम आनंद रूपम विभाती तो यत अमृतम यानी अविनाशी और अविनाशी ये विशेषण है आनंद रूपम का तो अमृतम अवि अविनाशी अमृतम यानी अविनाशी आनंद रूपम तो आनंद का विशेषण हुआ अमृत का अर्थ है एक मृत आनंद भी है अमृत कहते हैं विनाशी को अमृत कहते हैं अविनाशी को तो आनंद दो प्रकार का है एक विनाशी आनंद और एक अविनाशी आनंद विनाशी आनंद है आनंद और एक है अविनाशी आनंद वह आत्मानंद है तो यदि अमृतम आनंद रूपम विभाती विभाति में विकाथ है विशेषे न भाति यानि प्रकाशित तो जो विशेष रूप से प्रकाशित होता जो अविनाशी आनंद रूप चैतन्य है वह विभाति यानि विशेष रूप से भाषमान हो रहा है उसमें विशेषता क्या है अवीन अमृत आनंद रूप में तो कहते हैं जो मृत आनंद रूप है यानी विषय सुख हैं विषयानंद है वह आत्म भिन्नतया प्रतीत होता है आत्मा के भोग्य के रूप में प्रतीत होता है आत्मा उसका भोक्ता प्रतीत होता है आत्मा और विषयानंद में भोक्त्री भोग्य भाव संबंध है आत्मा भोगता है वह भोग्य है और ये विषय सुख जो प्रतीत हो रहा है वो आत्म भिन्न आत्म भोग्यतया प्रतीत हो रहा है भाष रहा है और ये विभाती हैं का विशेष रूप से भासता है विशेष रूप से भासना है रूप से भासना आत्मभिन्नतया नहीं आत्मरूप से आत्मना तो ये जो अमृत आनंद रूप है वह आत्मरूप से भासता है मय के रूप में प्रतीत होता है तो यद अमृतम आनंदम आनंद रूपम आत्मना भाति विभाति का है आत्मना भाती विशेषेण भाति तो विशेषण ये आत्मना भाति आत्मूपेन भाति तत् धीरा विज्ञानेन पैपश्य धीरा तत विज्ञानेन पिपश्यती ऐसा संबंध है ना, तो धीरा ये विवेकिन तो जो विवेकी है वे तत् जो आत्मरूप अविनाशी आनंद है उस आत्मतत्व को अविनाशी आनंद स्वरूप आत्मतत्व को शब्द से लेना तो विज्ञान परिपश्यती तो विज्ञान है शास्त्र आचार्य के उपदेश से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्म इकारक साक्षात्कार वह तद्जन में विज्ञान शब्द से लेना साक्षात्कारात्मक अनुभव और शास्त्राचार शास्त्राचार्य उपदेश से विज्ञान किसको होता है अहम ब्रह्मास्मी ये साक्षात्कार तो जो क्षम दम ध्यान और वैराग्य संपन्न होता है उसे शास्त्र आचार्य उपदेश से अहम ब्रह्माष्टमी ये साक्षात्कार होता है इसलिए ये सहयोगी साधन है सम दम ध्यान वैराग्य तो भाष्य में भषकर भगवान विज्ञान पद की व्याख्या करते हुए कहेंगे सम दम ध्यान सर्व त्याग वैराग्य उद्भूते का अर्थ है इन सब के सहयोग से ये जब रहते हैं ये अधिकार संपादक हैं अधिकारी के विशेषण हैं ऐसे अधिकारी को शास्त्राचार्य उपदेश जनित विज्ञान होता है अरुष विज्ञान से धीरा यानी वे विज्ञानवान विवेकी पंडित परिपश्यती का है परिता पूर्णम तो चारों ओर से सब ओर जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है ये शब्द से लेना है परि यानी परिपूर्णम परिपूर्णता है देश काल वस्तु से अपरिछिन्नता निरुपाधिक ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म वो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है और उसे पश्यती उपलभनते तो विज्ञान उसका आत्मरूप से जो अज्ञान है निवर्तक बनेगा उस अज्ञान का कौन विज्ञान तो विज्ञान से यानी शास्त्राचार्य उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जब ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी अविद्या अभापादक आवरण निवृत्त होता है तो पश्यन्ती का अर्थ है उपलभनते वो आत्मना वो स्वयं ही भाषित होता है हाँ, हाँ, मैं के रूप में उनके अनुभव में आता है प्राप्त करते हैं मय के रूप में और वो प्राप्ति है अभाना पादक आवरण की निवृत्ति अरे <coughs> तब होगी जब विज्ञान से विज्ञान होगा विज्ञान से अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई तो फिर वह परिपूर्ण तत्व आत्म रूप से अभिव्यक्त होता ये क्रम मुक्ति की साधना करने वाले जो हैं उनको विज्ञान होगा वहाँ ब्रह्मलोक में और उत्तम अधिकारी को विज्ञान होगा यहीं <coughs> तो जब विज्ञान होगा विज्ञान का स्थान या तो मानव शरीर या तो ब्रह्मलोक का जो शरीर है जहाँ कहीं भी विज्ञान होगा तो फिर आभाक आवरण की निवृत्ति होते ही देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वरूप मैं हूँ ऐसी स्वयं ही, ही प्रतीति होती है ये पश्यंती शिलेना <स्थाँगाँ> <स्थाँगाँ> <स्थाँगाँ> तो तद विज्ञान परिपश्यंती धीरा और वो तत्पदार्थ ही बताया आनंद रूपम अमृतम यदि अब भाष्य को देखिए द्वितीय पंक्ति में भाष्य में है यह सर्वज्ञ सर्वविद व्याख्यात यानी यह सर्वज्ञ सर्ववित तो इत्यादि जो पद हैं इनकी व्याख्या इसी उपनिषद में पूर्व में हम कर चुके हैं ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इसलिए सर्वज्ञ पद और सर्ववित पद की व्याख्या यहां नहीं कर रहे हैं आगे हैं तम पुनर्विनष्टि तो तम यानी सर्वज्ञ सर्वविद पुनर्विनष्टि जो सर्वज्ञ हैं सर्वविथ हैं परमात्मा उसका और भी विशेषण बता रहे हैं उसमें सर्वज्ञत्व सर्ववित्तों गुण से अतिरिक्त और भी एक सर्वेश्वरत्व तो गुण उपासना के लिए बताना है इस दृष्टि से ये विशेषण है यश महिमा भूवि तो ये सह यानी प्रसिद्ध महिमा यानी विभूति तो जिसकी यह विभूति है ऐश्वर्य है तो ऐसे नाम से ग्राह्य जो विभूति है ऐश्वर्य महिमा है उस महिमा का स्पष्टीकरण करने के लिए एक प्रश्न है कि को असो महिमा तो कौन सी महिमा है तो महिमा यानी ऐश्वर्य को बताया जा रहा है अन्य श्रुतियों में वर्णित जो ऐश्वर्य है तो इमे द्यावा यमें दयावा पृथिवियों शासत तो यमन परमात्मनः शासने अर्थ कर दिया विधृते विधृत्य का अर्थ है नियम ने तिष्टत तो ये जो दयावा पृथ्वी है यानी दिवलोक से लेकर के पृथ्वीलोक पर्यंत संसार है दिवलोक भी और पृथ्वीलोक भी जिसके शासन में रहते हैं दिवलोक शासन में एक अर्थ है दिवलोक के प्रत्येक नागरिक इसी के शासन का पालन करते हैं पृथ्वीलोक के नागरिक भी इसी के शासन का पालन करते हैं तो केवल दीवलोक और पृथ्वीलोक ही मात्र पर इसका शासन है कहते न और भी जो इसके व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर के द्वारा नियुक्त हैं सूर्यादि ये भी जिससे नियुक्त हैं उसके शासन का अतिक्रमण नहीं करते हैं इसलिए आगे कहते हैं कि सूर्या चंद्रमसो शासने अला चक्रवत अजस्त्रम भ्रमतः तो यशने यानी ये नियमने तो जिसके नियमन में सूर्य और चंद्रमा यानी निरंतरम भ्रमत निरंतर घूम रहे एक जगह स्थित नहीं रहते हैं सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत सूर्य जो है चलता ही रहता है चंद्रमा भी उदित होकर के अस्त होने तक अस्ताचल में पहुंचने तक चलते ही रहता है। थोड़ा बहुत कहीं क्यों नहीं रुकते हैं आराम करने के लिए कहते वो शासक का डर है शासक ने कहा है कहीं विश्राम नहीं लेना है इसलिए अजश्रम निरंतरम भ्रमतः बिना हाथ थके हमेशा चलते रहते हैं चलते रहते हैं ना वो कहते हैं जैसे हनुमान जी कहते हैं राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम ऐसे कहते हैं कि भगवान की आज्ञा पूर्ण किए जाने तक हमें कहाँ विश्राम है और भगवान की आज्ञा है कि कल्पांत तक चलते ही रहना है इसलिए कल्पांत तक ये चलते ही रहेंगे तब तक विश्राम नहीं है तो सूर्याचंद्रमसो शासने अलात चक्रवत अजस्त्रम अजस्त्र अलात चक्र ये दृष्टान्त है तो हाँ तो चक्र जैसे बीच में खंडित नहीं दिखता पूरा घूमता हुआ दिखता ऐसे ही ये महिमा है उसकी द्यूलोक पृथ्वीलोक पर शासन नियमन ये महिमा है सूर्य चंद्र का इसी के नियमन में रहना ये इसका शासन है नियमन है महिमा है और भी बताया जा रहा है कि यश शासने सरितः सागराश्च सो गोच गोचरम नातिक्रामंती तो जिसके शासन में रह करके नदियाँ और समुद्र अपना अपना जो निश्चित स्थान है उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं का मतलब ये जल तत्व भी इसी के नियमन में है तथा जंगमंचो जंगमच शासने नियतम स्थावर जंगम प्राणी भी जिसके शासन में है और तथा चितवो अयने अब्दाश्च यासनम नाक्रमंति मतलब काल भी जिसके शासन में रहता है जिसके नियमन का अतिक्रमण नहीं करता काल है ऋतु अयन वर्ष ये सब काल है तो काल को भी अपने नियमन में रख रखना ये महिमा है महिमा का वर्णन है ना आगे कहते हैं कि तथा कर्ता रह कर्माणी फल चासना स्व कालम नाति वर्तनते तो कर्ता कर्म और कर्मफल ये अपने अपने समय में रह करके अपना अपना जो व्यापार है करते रहते हैं जिसके नियमन में रहने से समय समय से कर्ता क्रिया और क्रियाफल अपने अपने व्यापार का संपादन करते हैं वह यह महिमा प्रकृत उपास्य ब्रह्म की है इसलिए कहते हैं कि स एष महिमा भूवी का करते लोके लोके के पास जो पूर्ण विराम है या नहीं होना चाहिए यानी लोके यु है यहाँ लोके के पास पूर्ण विराम है वह अनुचित है नए में सुधारा होगा पुर, पुराने में है तो भूई यानी लोके ये एस महिमा ऐसे लगाना तो यसे येष महिमा स एष सर्वज्ञ एवं महिमा देव तो ये सारी संसार में जिसकी महिमा है ऐश्वर्य है पूरा संसार शासन में रहना पूरे संसार का शासकत्व ये महिमा है जिसकी ऐसा जो यह सर्वज्ञ देव है चेतन है वह कैसा है तो दिव्य ब्रह्म पूरे इत्यादि की व्याख्या प्रारंभ हो रही है दिव्य का अर्थ करते हैं देवतन वती इत्यादि ईश्वर चर्चा करते हैं हम लोग कल